द्वी सप्त तितम शुक्तम् भावार्थ यह अग्नि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ जाकर विराजमान होता है।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 तब इस अग्नि की बिजली के रूप में उछलपूद देखकर लोग इसकी बढ़ाई करते हैं, इसकी कोई निंदा नहीं करता, इसके विपरीत लोग इसकी स्तुति करते हैं। भावार्थ, इस अग्नि का रथ बहुत विस्तृत एवं चमकीला है, जब यह अपने रथ पर चढ़कर बादलों में संचार करने लगता है। ただ、この人は、人間の人を殺すために、人を殺すために、人を殺す ت めに、人を殺すために、人を殺すために、人を殺すため ا 人を ر ت ا めに、 तब अन्य लोग भी सब जगह बैठकर ऊंचे स्वर से इसकी स्तुति करते हैं। भावार्थ धुएं की अवस्था में कृष्ण वर्ण वाला थोरा जलने पर लाल वर्ण वाला तथा अत्यंत प्रजलित होने पर अत्यंत शुभ वर्ण वाला यह अग्नि अपनी ज्वालाओं सहित यज्ञ में जाता है। वहाँ अध्यायु आदि इस अग्नि को सब ओर से घट से अनु से उसे मार गिराता है तथा पानी बरसाता है भावार्थ इस अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर ही जलती हैं उसकी ज्वालाएं चारों ओर व्याप्त होती हैं वह पानी के द्वारों को खोल देता है तब उसकी सभी रित्त जस्तुति करते हैं भावार्थ जब अवर्षा से कुएं भी सूख जाते हैं トブローブのようにして、トブヤーアグリ、アプニー・キルノコ・プレーターヘイ、タタブアグニセ・プレイト・ホーカー、バダル・パニセ・バレー・ホネケ・カーラン、ダッティ・プル・ジョクジャティヘイ、アウブスク・ブラス・ブラスク、ミテ・ミテ・パニセ、タラボー・オブ・バーデティヘイ、バーバーフ、パニケ・ブスネージャプサーエ・ウィー・ウン・タラブ・ブ・ハジャティヘイ、ブ・ガイ、パニケ・リエウン・タラボーケ・パスジャティヘ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 バーワーッ どうしても、このように、このように、このように、この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 समय कहाँ रहते हो यह जानना मुश्किल है भावार्थ हे देवों मैं तुम्हें अपना बांधव समझकर ही तुमसे विनती करता हूँ अतः तुम अपनी संरक्षण शक्ति से युक्त होकर हमारे पास आओ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 भावार्थ हे देवों हमारा प्याग मत करो बल्कि घोड़े गाय आदि समूहों के साथ हमारे पास आओ जब ऊषा अपना प्रकाश प्रकट कर चुके तब तुम हमारे पास आकर हमारी रक्षा करो भावार्थ जिस प्रकार कोई परशुधारी मानो पेनु को सरलता से काट डालता है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 तुम इस पूज्य अग्नि की स्तुति करो तथा मैं भी तुम्हारे सुख एवं हित के लिए अग्नि की प्रशंसा तथा स्तुति करता हूँ। भावार्थ यह अग्नि आवृत रूप में डाले गए हल्के पदार्थों को बहुत सुखम् बनाकर ऊपर द्विलोक में पहुँचाता है तथा उसके द्वारा वायु मंडल को शुद्ध बनाकर संपूर्ण जगत् का हित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 なぜかというと、この時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時 भावार्थ जिस प्रकार कारीगर रत्र की ना भिको नवा कर उसे सुन्दर तफा सुगम्ता से चलने योग्य बनाता है। उसी प्रकार हे अगने तु भी हमारे यग्यों को सुन्दर बना कर उन में देवों को बुलाला हे सुन्दर रूपवान मानोym तू भी अपनी उत्तम एवं मर्दवाणी से इस बलवान अग्नि की प्रतिदिन स्तुत किया कर भावार्थ यह अग्नि अत्यंत सुक्ष्मदृष्टि वाला है अर्थात् सुक्ष्माति सुक्ष्म पदार्थों के बारे में भी सब कुछ जानता है वह अपनी ज्वालाओं से अंधकार रूपी अस्रों को मार भगाता है